छांदोग्योपनिषद शांक भाष्याथ अध्याय दो नवम खंड आदित्य विषयणी सात प्रकार की सामोपासना अथ खल्व आदि सप्तविधम सामोपासीदा समस्तेन साम मतिमा प्रतीन समस्तेन साम अब उस आदित्य के रूप में सप्त्याम की उपासना करनी चाहिए आदित्य सर्वदा सम है इसलिए वह साम है मेरे प्रति मेरे प्रति ऐसा अनुभूत होने कारण के कारण वह सबके प्रति सम है इसलिए साम है अवयवम सामित्य दृष्टि पंच विधेशुक्ता प्रथम चाध्याए अथे दानी खलवादित्यम समस्ते सामनवयोध्यस्य सप्तविधम सामोपासित कथम पुनः सामत्व मादित्यस्य सामत्वित्युच्य पंचविध सामोपासनाओं के प्रसंग में तथा प्रथम अध्याय में केवल अवयव मात्र साम में आदित्य दृष्टि बतलाई गई है उसके बाद अब यह बताया जाता है कि उस आदित्य को समस्त साम में उसके अवयव विभाग के अनुसार आरोपित कर सप्तविध साम की उपासना करें तो फिर आदित्य की साम किस प्रकार है यह बतलाया जाता है हेतु वदादित्यस्य सामत्वे हेतुः कॉसौ सर्वदा समो वृद्धि छयाभा हेतुना सातो प्रतील्या बुद्धिमुत्दयती अतः सर्वेन समूतः साम दित्य आदित्य के उदगी रूप होने में जिस प्रकार हेतु है उसी प्रकार उसके साम रूप होने में भी है वह हेतु क्या है वृद्धि और क्षय का अभाव होने के कारण आदित्य सर्वदा सम है इसी कारण से वह साम है वह मेरे प्रति मेरे प्रति इस प्रकार सब में समान बुद्धि उत्पन्न करता है क्योंकि उसे सभी प्रणाली अपने अपने सम्मुख देखते हैं इसलिए वह के साथ समान है अत इस समता के कारण वह साम है उदीत भक्ति सामान्य वचना उक्त सामान्यवचनादेवकादिषु इति गम्यिंकारादि गम्य कारण नोक्त सामत्वे पुनः सवि कारण न सुबोध मि समत्व मुक्तम उदगीत भक्ति में समानता बतलाने से ही अर्थात उद्गीत के साथ आदित्य का और तत्व में सादृश्य है ऐसा जो श्रुति ने कहा है उसके अनुसार ही लोकादि में भी सामावयजवों के साथ सादृश्य बतलाए जाने से उनका हिंकारादिरूप होना ज्ञात होता है इसी से श्रुति में आदित्यावयों के कारादिर होने में कारण नहीं बतलाया गया था किंतु सामरूपता में ना बतलाया गया कारण सुगमता से नहीं जाना जा सकता, उसके संबंध में समत्व रूप कारण बतलाया गया है सर्वाणि तस्मिमान सर्वाणी भूतान्य विद्या तत्पुर पशुन्यादित्य में ये संपूर्ण भूत अनुगत हैं ऐसा जाने जो उस आदित्य के उदय से पूर्व है वह हिंकार है उस सूर्य का जो हिंकार रूप है उसके पशु अनुगत हैं इससे वे हिंकार करते हैं अतः वे ही आदित्य रूप शाम के आदित्यूपा केजन हैं तस्मिन्न तस्न्नाव विभागस हिमा वक्ष सर्वाणी भूतान्यन्यतान आदि उपजीव्यनेेती विद्यादया धर्मरूप सा हिंकारो भक्ति तत्रेदम् तत्रेद सामान्य हिंकार भक्तिरूप उस आदित्य में ये आगे बतलाए जाने वाले समस्त भूत अवज अनुसार उसके उपजीव्य रूप से अनुत अनुगत है ऐसा जाने वे किस प्रकार अनुगत है यह बतलाते हैं उस आदित्य का हृदय से उदय से पहले जो धर्मरूप धर्मानुष्ठान का प्रेरक स्वरूप है वह भक्ति है उस धर्म रूप में यही सादृश्य है कि वह उस आदित्य साम का भक्ति रूप है तदस्य साम पशव उपजीवन्तित्यर्थः अनुगताभक्तिपजीवती यस्द तस्त्कुंती पशव प्रगुदयात तस्मा हिंकार भाजनो एक त्यादिख्य साम तदक्ति भजनशीलवादि त इस आदित्य रूप साम के गौ आदि पशु अन्वायत अनुगत हैं अर्थात उस हिंकार भक्ति रूप से उसमें उपजीवी हैं क्योंकि ऐसा है इसीलिए वे पशु सूर्योदय से पूर्व हिंकार शब्द करते हैं अतः वे इस आदित्य संज्ञ शाम के हिंकार पात्र हैं उस हिंकार भक्ति के सेवन में तत्पर रहने से ही वे इस प्रकार बर्ताव करते हैं अर्थात सूर्योदय से पूर्व इनकार करते हैं अत यथमोदित प्रस्तावस्तदस्य मनुष्य अन्वा तस्माते प्रस्तुति कामाह प्रशंसा कामाह प्रस्ताव भाजनो हे तस् साम तथा सूर्य के पहले पहल उदित होने पर जो रूप होता है वह प्रस्ताव है उसके उस रूप के मनुष्य अनुगामी है अतः वे प्रस्तुति प्रत्यक्ष स्तुति है और प्रशंसा परोक्ष स्तुति की इच्छा वाले हैं क्योंकि वे इस शाम की प्रस्ताव भक्ति का सेवन करने वाले हैं अथ यथ प्रथमोदिते प्रथमोदि सवित्रीपादिताख्य साम प्रस्तावस्त मनुष्या अन्वायत्ता पुर्वत तस्मा प्रस्तुति प्रशंसा कामयंते तथा सूर्य के पहले पहल उदित होने पर जो उसका रूप होता है वह इस आदित्य संयक आम का प्रस्ताव है अर्थात पशुओं के के समान, उसके उस रूप मनुष्य अनुगामी हैं। हैं, हैं। से वे हैं। वे प्रस्तुति और प्रसन्नता की इच्छा करते क्योंकि इस के प्रस्ताव का भजन करने वाले आदिस है अथि आदि तस का जो रूप ला में सूर्योदय के तीन मुहूर्त पश्चात काल में रहता है वह आदि है उसके उस रूप के अनुगत पक्षिगण है क्योंकि वे इस साम के आदि का भजन करने वाले हैं इसलिए वे अंतरिक्ष में अपने को निराधार रूप से सब ओर ले जाते हैं अथ येलायाँ गवाम रश्मीला संगमनम संगमो यस्याम वेलायाँ गवाम वा वत्सैस संगमबेला तस् कालेवित्र रूपम स आदि आदिर भक्त विशेष ओंकार सदस्य वयांशी पक्षण तत्पश्चात संग संगवेला में जिस वेला में घो यानी सूर्य किरणों का संगम होता है अथवा जिसमें गौों का बचड़ों से संगम होता है उसे संगव वेला कहते हैं उस काल में सूर्य देव का जो रूप होता है वह आदि भक्ति विशेष ओंकार है उसके उस रूप के अनुगामी पक्षीगण है यक्षे नारंभ नान्यत्म पत्मावल्व गृहीत पीपत ग्यत आकार सामान्याद आदि भक्ति साम आदिभक्तिभाजीनीत सामन क्योंकि ऐसा है इसलिए विपक्षीगण आकाश में बिना आश्रय के ही अपने को आलंबन रूप से ग्रहण कर सब ओर जाते हैं अतः अच्छा आध्यात्म परिपतंति इसके आरंभ में आकार रूप सादृश होने के कारण वे इस शाम की आदि संयक भक्ति के भागी हैं अथ यह संप्रत मध्य दिन सदीत सदस्य देवा अन्वायता सप्तम्याम उदीत तथा अब जो मध्य दिवस में आदित्य का रूप होता है वह है इसके उस रूप के देवता लोग अनुगत हैं इसी से वे प्रजापति से उत्पन्न हुए प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि वे इस शाम के उद्गीत भक्ति के भागी हैं अथ यति मध्यन ऋजु मध्यन स उद्गीभक्तिदस देता दोतनातिथया तत्मा तक, सत्तमा विशिष्टतमाजापतना प्रजापत्यपतना तथा अब जो संप्रति मध्यम दिन में अर्थात ठीक मध्याह्न में आदित्य का रूप होता है वह उद्गीत भक्ति है उसके उस रूप के अनुगामी देवता लोग हैं क्योंकि उस समय वे अत्यंत प्रकाशशील होते हैं इसी से वे प्राजापत्यों में प्रजापति के पुत्रों में सत्तम, विशिष्टतम होते हैं क्योंकि वे इस शाम की उद्गीत भक्ति के भागी हैं अथ यदुर्धम मध्यम दिनात्ण्हात प्रतिहार्य गर्भा अन्वाजत्ता प्रतिहिता नित्य साम तथा आदित्य का जो रूप मध्यान्ह के पश्चात और अपराह्न के पूर्व होता है वह प्रतिहार है उसके उस रूप के अनुगामी गर्भ है इसी से वे प्रतिहित ऊपर की ओर आकृष्ट किए जाने पर नीचे नहीं गिरते क्योंकि वे इस शाम के प्रतिहार भक्ति के पात्र हैं अथ यदूर्ध्यम दिना पाराणद्रूप सवित स प्रतिहार अतस्ते सवितुः प्रतिहार सविता प्रतिहारभक्तिपेणर्धता सतो संतो नावपद्यन्ते नाधः तद द्वारा यतः प्रतिहार प्रतिहार तथा का जो रूप मध्यान के और से पूर्व होता है प्रतिहार है वह उसके उस रूप के अनुगामी गर्भ हैं अत सूर्य के प्रतिहार भक्ति रूप से ऊपर की ओर प्रतिहत आकृष्ट होने के कारण पतन के द्वार पर रहते हुए भी अवपन नहीं होते नीचे नहीं गिरते क्योंकि गर्भ इस साम की प्रतिहार भक्ति के भागी हैं अथ यदूर्धरा उपद्रवस्तारण्यास्मा ते पुरुष दृष्टवा कक्षम स्वभ्रम मित्योप्रवत्योपद्रव भाजनो हे ताम तथा तो आदित्य का जो रूप अपराह्ह के पश्चात और सूर्यास्त से पूर्व होता है वह उपद्रव है उसके उस रूप के अनुगामी वन्य पशु हैं उसी से वे पुरुष पुरुष को देखकर भयवश अरण्य अथवा गुहा में भाग जाते हैं क्योंकि वे इस शाम की उपद्रव भक्ति के भागी हैं अथ यदूर्धम अपराह्णगस्तमयास उपद्रवसद पशवोन्वायत्ता दृष्टि भीतायून्यमपद्रवपगछति दृष्टोपद्रवा चेतस्य साम तथा आदित्य का जो रूप अपराह्ह के पश्चात और सूर्यास्त के पुरुष होता है वह उपद्रव है उसके उस रूप अनुगामी वन्य पशु हैं इसी से वे पुरुष को देखकर भयभीत हो कक्ष वन में अथवा भयशून्य गुहा में भाग जाते हैं इस प्रकार देखकर भागने के कारण वे इस शाम की उपद्रव भक्ति के भागी हैं अथ प्रथमास्तमित तन निधनम तदस्य पितरोन्वाजत्ता दीधन भाजलोहे तस्वुपादित्यम सप्त सामोपास्ती तथा आदित्य का जो रूप सूर्यास्त से पूर्व होता है वह निधन है उसके उस रूप के अनुगत पितृगण है इससे श्राद्ध काल में उन्हें पितृप्रितामह आदि रूप से दर्भ पर स्थापित करते हैं क्योंकि वे पितृगण निश्चय ही इस शाम की निधन भक्ति के पात्र हैं इसी प्रकार इस आदित्य रूप सप्तविद शाम की उपासना करते हैं अथ यथमाते दर्शन जिगमशति सब तधन तदस्य पितरोन्वायता निधदती पितृपिता प्रतामूपेण दर्भेशु निक्षिपति ताद पिंडावा स्थापयन्ति निधन संवा संबंध निधन भाजनो एक तरह साम पितर एवं अवयवश सप्तध विभक्त खल्व उदिम सप्तविधम सामोपास्ते यस्तत्तिलमी वाक्यशेषा तथा सूरयास्त से पूर्व अर्थ सूर्य जब अदृश्य होना चाहता है उस समय उसका जो रूप है वह निधन है उसके उस रूप के अनुगत पितृगण हैं, इसी से उन्हें निहित करते हैं करते हैं अर्थात पिता पितामह और प्रपितामह रूप से उन्हें दर्भों पर स्थापित करते हैं अथवा उनके उद्देश्य से पिंड रखते हैं इस प्रकार निधन का संबंध होने के कारण वे पितृगण इस नाम की निधन भक्ति के पात्र हैं इस प्रकार अवयव रूप से सात भागों में विभक्त हुए उस आदित्य रूप सप्तवे शाम की जो उपासना करता है उसे आदित्य रूपता की प्राप्ति होना रूप फल मिलता है यह वाक्य शेष है द्वितीयाध्या नवम खंड